ननो प्रारब्ध निमित्तक विरलताया ध्यान कर्तव्य में प्रारब्ध कर्म निमित जो व्यवहार हो रहा है ना इस व्यवहार को भी घटाने के लिए ध्यान वगैरह तो कुछ करना चाहिए पूर्व पक्षी कहता है व्यवहार में क्यों करें ज्ञानी हो अब आपसे जो व्यवहार हो रहा है प्रारंभ कर्म से उसको भी कंट्रोल करो खतर कंट्रोल भी क्यों करूंगा मिथ्या दृश्य से क्या कंट्रोल करना कहता है पूर्व पक्ष प्रारंभ कर्म के वजह से जो व्यवहार हो रहे हैं उसको भी घटाने के लिए तुमको ध्यान आदि करना ही चाहिए मैंने किसी तरह से जीवन मुक्त को विधि में लपेटना चाहता है पूर्व पक्ष तुम्हें भी करना चाहिए या हम गृहस्थी के कर तुम भी करो ये आजकल गृहस्थियों हम आत्मा हो गया तुमको जब हमने हम जैसे हो तुम भी वैसे होना पड़ेगा ये करते पैसा जैसे करके तुम हाथ में बना देते भी है तो क्या करते हिसाब किताब रखोगे उसकी रखना पड़ेगा ना तो गृहस्थी होगी कि नहीं होगी हो गए सौ रुपया बाग किए फिर बीस रूपए दस रुपए मिर्ची लाया पांच रुपए ये लाया सब लग रहा है सारी गृहस्थी आई वो लपेट नहीं मिला पूर्व पक्षी पर ये लगा हुआ है लपेट हो इसको किसी तरह से ध्यान वगैरह कम से कम करने इत्या आशंका तब से नहीं व्यवहार से आबाद दर्शनार्थ कि वो जो व्यवहार है अपने स्वरूप में किसी भी प्रकार का बाधक नहीं है प्रार कर्म की जो व्यवहार हो रहा है वह व्यवहार हमारे अपनी स्वरूप स्थिति में कोई बाधक ही नहीं है फिर हम उसको बढ़ाने घटाने के प्रयास क्यों करेंगे तन निवृत्त है ध्यान किसी उसको घटाने या उसको मिटाने या बढ़ाने ये कोई भी कार्य के लिए हमारे कोई कर्तव्य ही नहीं रह गया ध्यान आदि हमारे अनु नहीं है ध्याम विरल्टे यदि तुमको व्यवहार विरल करने इष्ट है तो ध्यानमस्तुते तु तुम अपना ध्यान वचन करो व्यवहार कम करो यदि आपको व्यवहार कर, कम करना इष्ट है तो आप ज्यादा लग जाइए लेकिन आवाज कम अब हमारे लिए तो प्रार से होता व्यवहार बाधक ही नहीं किसी प्रकार के स्थिति हम 24 घंटा ब्रह्मस्वरूप में है ही और ये दृश्य चलते घटने तो, तो बढ़ने तो उसे क्या फर्क पड़ना है, है टीवी में बाढ़ दिख रहा है जो की घबराहटोगी यहाँ बाढ़ हो जाए तो घबराहट इस बाढ़ को कोई दृश्य समझ लो तो घबराहट नहीं और फिर तो हूँ इसे कहते कि देखो आबाद का आबाद का काज व्यवहार है उसको देखते हुए ध्यान हम कुत हो मैं क्यों ध्यान आदि करते हुए उसको घटाने की कोशिश करूंगा बिटाने की कोशिश क्यों करूंगा ध्यान से कर्तव्य विक्षेप परिहार है समाधि कर्तव्य तो पूर्व पश्चिम चलो तुम श्रवण में मत करो मनन मत करो ध्यान मत करो समाधि तो बैठो समाधि बैठ जाओ चुप जाओ इतना कम से कम सिद्धांति को कहता है सिद्धांति कहता है भाई अरे पूर्व तुम तो हमारी स्वरूप को समझाएंगे ध्यान भले अकर्तव्य इन विक्षेप का परिहार के लिए समाधि दुर् तो लगानी चाहिए इत्या संजय सिद्धांत विक्षेप समाधानी और मनोधर्मत् विक्षेप और उसकी समाधि यह दोनों मन का धर्म है निक्षेप निवारक की हूं मेरा मन से कोई संबंध नहीं है मन चाहे विक्षिप्त रहे चाहे मन चाहे समाधि में जाए मर्जी हो उसकी मेरा उसे कोई मतलब नहीं जब मन मेरा दृश्य हो गया मैं उससे अलग हूं मैं अपने स्वरूप में स्थित हो चुका हूं इसलिए मेरे लिए वह मन चाहे कुछ भी कर रहा हो चाहे विक्षिप्त हो रहा हो चाहे समाहित समाहित हो रहा हो उससे लेकिन तो तो हम उसको इधर उधर कोशिश करने की कोशिश करेंगे पहले था जीवन मुक्ति से पहले हम मन को भी नियंत्रण करने की कोशिश किए उसको शास्त्र में लगाए अब पर हम छोड़ दे रहे हैं और क्योंकि प्रागतर मन चाहे जैसे चाहे वैसे रहे बुद्धि जैसे चाहे वैसी रही अहंकार जो चाहे सो करे हमारा कोई नहीं आ, आ, आ, आ, और मन है नहीं उसका। हम ब्रह्म हो गया, मन का गाएगा उसके लिए इसे कहता है मनाजी का भाव हो जाने से मनाजी मन विक्षेप का निवार के भी समाधो मम अधिकार न कोई अधिकार नहीं विक्षेपो नास्तियमान न ना समाजस्तदो मम विक्षेपो वाधिर मन सिकिण विक्षेपो नास्ती में, में कोई विक्षेप नाम का चीज नहीं है कि मैं सच्चदानंद स्वरूप हूं उस रूप में जब स्थित हो गया उस ब्राह्म स्थिति में जब अगेशा ब्राह्म स्थिति पार्था में जब रह गया हूं वह स्थित से का भाष सिद्ध प्रभाषित है ना वो जो स्थिति में पहुंच हाँ चुका हूं उसी में हूं सदा तब मेरा मन नहीं है बुद्धि नहीं है अहंकार नहीं कुछ नहीं रह गया है तो विक्षेप वा वह जिसने मेरे बिंदु विक्षेप नाम की चीज नहीं है अतः अच्छा न समाज स्तव इसे मुझे समाज आदि की अपेक्षा नहीं रह गया हर वाक्य में प्रेसा होता ही कहा है क्या कह मनस्याणा विकारी मन का धर्म है विक्षेप और समाधि और विकारी मन का धर्म का मतलब क्या कहने का कहानी क्यों ऐसे कि मैं अविकारी मेरा धर्म तो है निक्षेप और समाधि मैं अविकारी सब पे पहुंच चुका हूं ना इसीलिए मेरे लिए न विक्षेप है न मुझे इसलिए विक्षेप को निवारण करने के ध्यान भी जरूरत नहीं रह गया संक्षेप सार्क टिप्पण ने शोक दिया है आच्छाद्य विक्षिपति संस्कृत आत्म रूपम जीवेश रगदाकृति अज्ञान संक्षेप सारे करते देखो आच्छाद्य अपने आत्म स्वरूप को आवरण करके विक्षिपति विक्षेप को पया करता है किसको आचरण किया संस्कृत आत्म नित्य प्रकाश को आवृत करके विक्षेप करता हुआ सारा दृश्य को दिखाता है विद्या माया जीव जगत आकृति त्रय आकार मृत्यु मिथ्या ही दृश्य निर्माण करती हुई दिखाती रहती है माया कौन कर रहा है वो माया उसको क्या है अज्ञानम आवरण विभ्रम शक्ति होगा अज्ञान में दो शक्तियां हैं आवरण शक्ति और भ्रमशक्ति मैंने विक्षेप शक्ति इन दो शक्ति का योग से अज्ञान सारा काम कर रहा है आतत्व मात्र विषयाश्रयता बात्र विषयता आश्रय बलेना आतत्व सामान्य को विषय रूपेण ना आश्रय करते हुए अज्ञान सारा खेल है इसलिए विक्षेप मूलभूत से मूल अज्ञान से नष्ट विक्षेप का मूल कौन इसलिए मूल अज्ञान। वही जब नष्ट हो गया है तद अभावे तद विरोधीन समाधि उसके विरुद्ध समाधि भी हमारे लिए दृश्य है अतएव नये इसे समाधि आदि करने की कोई जरूरत नहीं रह जाता है ये उसका तात्पर्य ननु तथा समाधि फलम अनुभव संपादन चलो, समाज में लगाने की जरूरत नहीं है कि समाज में फल जो अनुभव है अनुभव उस अनुभव को बरकरार बनाए रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा बना रहे नहीं तो बिगड़ जाएगा गोह भी जरूरत नहीं है मैं अनुभूति स्वरूप ही नहीं हूं अनुभूति स्वरूप ही मैं हूं यदि दूसरे चीज होता मुझसे अलग होता कोई वस्तु उसका मैं अनुभव किया होता तो वह अनुभूति को भूल भी सकते हैं मैं खुद ही अनुभव खुद ही अनुभूति स्वरूप हूं मुझसे भिन्न कोई अनुभविता और अनुभूति नाम का त्रिपुटी नहीं है नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा हस्ताचार्य गीते जाते हैं नित्योपलब्धि स्वरूप हम आत्मा घन जैसे बाल से ढका हुआ सुंदर का अच्छा। तोटक, का बहुत ही सुंदर विधान से इसको जब जब मौका मिले पाठ करते रहना चाहिए प्रकरण ग्रंथों को पाठ करते से बहुत अच्छा रहता है सारा संशय केवल इनको पढ़ते रहते हैं या भाषा पढ़ते रहते कई बार इधर उधर संशय आ जाते हैं प्रकरण सार मिटा देते हैं। खोल देते हैं हैं खोल इसलिए कहते हैं कि भाई देखो नित्य अनुभव स्वरूप में हूं तत्वस्वरूप वह मेरा स्वरूप ही है न संपादित है इसे अनुभूति का संपादन करने की भी नहीं अनुभव का संपादन करने की भी नहीं है नित्यानुभ रूप कृतं कृत्यं प्राप्तं लौट गया इसलिए जितना कृत्य है वो मेरे द्वारा कृत है जितना प्राप्णी है वो मेरे द्वारा प्राप्त हो चुके मेरा निश्चय है अतएव अब कुछ प्राप्त करना नहीं है कुछ संपादन करना नहीं रह गया है कुछ अनुष्ठयी नहीं रह गया मेरे लिए कोई भी लेन देन नीज नहीं नित्य अनुभव रूप नित्य अनुभव रूप में हूं ऐसा मुझको कोवा अनुभव अनुभव मुझसे क्या है बताओ जिसको मुझे संपादन करना पड़ेगा अर्थन तो मेरे से पृथक को चीज ही नहीं है जिसको मुझे संपादन करना पड़ेगा अतएव कृतम कर्तव्य कृत्यम जो कुछ भी कृत्य कृतम मयाकि प्राप्णियम प्राप्त मयाव यही मेरा निश्चय इस प्रकार से कृत कृत का उपादन दो सौ कृत्त से शुरू किए थे तक अब बीच प्राप्त प्राप्ण के बाद में लेंगे बीच को शंका पूर्व पक्षी जैसे आप लोग शंका करते बार बार हो जाए तो मेरा ब्रह्म ज्ञानी किसी और से सोने लग जाए बच्चा पैदा करने लग जाए शादी करने लग जाए उल्टा पलटा काम करे धन ज्ञानी और कहे प्रवर्तन से हो रहा है आजकल जैसे ढोंगी कहते हैं आप लोग ढोंगी को देखते तो पूछते है ना तो ढोंगी है प्रार ब्रह्मज्ञानी का जो जिस शरीर में रहकर ब्रह्म अनुभूति हुई है उस जीव को उस जीव के व शरीर का प्रारक्रम वैसा हो नहीं सकता यानी शंका कर रहे हैं पूर्व पक्षी क्योंकि कर्तृत्व अनुपयोग कर्तृत्व न होने से सर्वत्र अनियत वृत्ति तुम प्रसिद्ध होता सभी विषयों में अनियत वृत्ति हो जाएगी उसकी इित्स प्रार्थ वैशा प्राप्त अनित वृत्ति तुम अंगीकर मान लो क्या फर्क पड़ता है प्रार क्रम में अनियत वृत्ति थी इसे गड़बड़ हो गया हो गया क्या फर्क पड़ना है तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा ना पहले मान के जवाब दे रहे हैं मान भी लिया जाए शरीर से गलत काम हो तो भी यदि सचमुच्ञानी है और सचमुच कर्म में वैसा था तो होने दो फर्क नहीं पड़ता प्राप्त अनियत वृत्व को भी स्वीकार करते हुए जवाब पहले दे रहे हैं असली जवाब तो बाद में देंगे प्रौण वादना आगे कहेंगे व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीय व्यपीवा मामा कर्त्य यथारब्धम प्रवर्तम व्यवहार लौकिक होगा चाहे लौकिक व्यवहार हो गया शादी कर लिया बच्चे पैदा कर दिया सारा गृह चला रहा है शास्त्रियों अगर शास्त्रीय व्यवहार कर कर्मकांड पूजा पाठ जप तप कर रहा है अन्यथा पिवा पीवा ठीक सब कुछ लक्षण भी हो रहा है तो ममा कर्त तो मैं कैसा हूं करता हूं प्रारब्ध आधा आरब्ध मृत जैसा प्रार्थन है वैसा शरीर से प्रवृत्तियां होते रहे मेरे मुझ अकर्ता जो आलेप वाला जिस शरीर से कोई संबंध नहीं जिसका ऐसे का क्या फर्क पड़ने वाला है अगर मेरे अपने स्वरूप में कोई अंतर पड़ेगा नहीं इस शरीर अपने प्रावर्तन की वजह से कहीं जाए कुछ करे जो भी रहे जैसा भी रहे उसे कोई मेरा लेन देन नहीं पहला जवाब है लौकिकों मैंने भिक्षा आहार आदि कारण आदि शास्त्रीय जब समाध्यादि प्रचित प्रसिद्ध हिंसा भी हो जाता है तो मुझका मेरे प्रार्थम कर्म अनक्रम्य प्रार्थ कर्म अपने कर्म के स्वरूप काम प्रवर्तम प्रवृत्त होते रहे एवं वस्तुतत्व विदाई प्रौढ़वादिना इस प्रकार से वस्तुत्व कथन करके प्रौढ़वादी से बहुत कथन करने जा रहे अथवा कृतिक लोकाम शास्त्रीय वर्ते हम का शास्त्री व्यवहार ही होगा अशास्त्री वर्ग भी हो नहीं सद होगा तो शास्त्री व्यवहारी होगा अभी क्यों होगा लोकसंग्रह नहीं तो ब्रह्म ज्ञान उनके पास जन्म ग्रस्प क्या होता है वो आज के राज बैठा रहे कुछ को बोलना भी नहीं कुछ व्यवहार नहीं होता कोई खिला दिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं पड़ा शरीर जिंदा है तो फर्क नहीं पड़ता मर जाए तो फर्क नहीं पड़ता शरीर को जिंदा रखने के लिए भी वो खाता सकल व्यवहार रहित हो जाएगा विशुद्ध क्रम उसका ऐसा होता है जिसे अपने आप लोग आएंगे खिलाएंगे पिलाएंगे नहलाएंगे संभालते रहे खराब करते रहते उनको तो कोई मतलब नहीं, तो नहीं। तो शरीर भी है नहीं कुछ नहीं अथवास्त्री व्यवहार ही होगा और शास्त्रीय व्यवहार भी लोग को अनुग्रह करने के लिए अज्ञानियों पर अनुग्रह करने के लिए ही शास्त्रीय व्यवहार होगा अशास्त्री वर्ग कभी नहीं हो सकता अथवा कृत कृत्यो भी होने पर भी लोकानुग्रह कामया लोक मन जीवों पर अनुग्रह अज्ञानी जीवन पर अनुग्रह करने की कामना से शास्त्रीय शास्त्रीय मार्ग से चलते हुए ही वर्ते हम मैं अपनी वृत्तियों को शास्त्रीय वृत्तियां चलते रहेगी काम उसे मेरे स्वरूप में क्या क्षति होने वाला लोकानुग्रह कामया प्राणी अनुग्रह प्राणियों पर अनुग्रह करने की इच्छा से होते रहे जिस गीता में भी कहा ना सक्ता सत्ता कर्मणि अविद्वांस यथा कुरंति भारत कुरियांस था आसक्त चिकीर शुरोक्रह सक्ता कर्मणि अविद्वांस कर्मों में आसक्त होकर के अविद्वान कर रहा है यथा कुरंति भारत जैसे वो करते हैं उसी प्रकार भी करेगा सारा कर्म करेगा लेकिन सदा आसक्त क्यों करेगा फिर असक्त रह करके ये कुछ भी नहीं लोक लोक संग्रह चाहे गीता में भी स्मृति का प्रमाण शास्त्रीय मार्ग प्रवर्तनांगीकार मार प्रवर्त तिमान प्रयुक्त विकार पूर्व पक्ष कहता है शास्त्री ही व्यवहार होते रहेगा उसी को लेकर अभिमान कर सकता देखो मैं इतना परफेक्ट हूं केवल शास्त्र कर्म करता हूं बाकी सब भोंगी है ऐसा विमान आ जाएगा उसके अंदर अभिमान आ सकता है ये विकार सबसे खतरनाक विकार है, सच्चा में भी नहीं होता। है। देख, मेरे से कोई व्रत नहीं इसे कहते कि देखो वो भी नहीं होता विकार इत्याशीन क्या हो देवार शौच भिक्षा दो वर्पु तारम जप ब्रह्मी साक्ष्य हमारे बहुत सुंदर भले कुछ देवता की अर्चना करते रहे है राम जी का मूर्ति रखा है तो बड़ा प्रेम से न रहा है ये कर रहा हो कर रहा है कृष्ण भगवान का फोटो रख मूर्ति रखा फोटो रखा उसकी अर्चना पूजा पाठ कर उसके फूल ला रहा है ला रहा वो ला रहा है करने दो देवार स्नान भिक्षा आदो वर्तमोह शरीर भले प्रवृत्त होते रहे मैं तो देखते रहता हूं होने देता हूं अपने आत्मा में तारा चंद्रिय वाग इंद्रिय, इंद्रिय प्रणव जप करते रहे पढ़ तु आमराय मस्तक आमराय वेर कमस्तकों को भले पढ़ाते रहे विष्णु ध्या और बुद्धि भगवान विष्णु का ध्यान करें शिव का ध्यान करें ब्रह्मांड साक्ष्य किंच न कुरे वाक्य में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं निका रहे न मैं शेर से कराता भी नहीं हूँ न करता हूँ न से होता हुआ केवल उपनिषद ने उपनिषद फलित कल संभव मम विभिन्न विषय पूर्वापर समुद्रवत जै अंतर दिखा दिया अब क्षण का साबित हो गया अब अब किससे हम लड़ेंगे किससे लड़ाई होगा जीवन मुक्त का किसके साथ तो विरोधी नहीं है तो कर्मी अपने उसका अधिकार अलग है वो अपने अधिकार के साथ तो वो कर रहा है हम यानी इसके शरीर का अपना अधिकार नहीं करतेगा परस्पर कोई विरोध ही नहीं तो लड़ाई कहा होगा एवं कलह एवं कलह कुषय को लेकर कला होगा विरोध होगा विवाद होगा बताओ मामा कर्मिणा साह मेरा कर्मी के साथ में कला कुत्र कला भी किस विषय को लेकर संभावना हो सकता बता क्यों क्यों कला होगा विभिन्न विषय दोनों का विषय अलग है हो जा रहा है एक गाड़ी जा रही है दूसरी गाड़ी दिल्ली जा रही है और दोनों के हो गया अरे रास्ता नहीं इधर जा रहे उधर जा रहा ना एक हरिद्वार से निकला इस तरफ जो द्रार द्रार से उस तरफ निकला है अब आपसे से टकराएंगे ये दोनों रास्ता ये अलग हो तो गए उसी प्रकार से यहाँ पर भी दोनों का रास्ता ये अलग है हमारा मामला ये अलग है ज्ञानी का कर्मियों का मामला अलग है वो अपने अधिकार क्या रहा है। वो अपने कर रहा है और यह प्रण्वार से होना है वो हो रहा है से क्या लेन इसे कोई विरोध ही नहीं है कोई कलक और संभावना ही नहीं रहा पूर्वा पर समुद्र दृष्टान देता पूर्व समुद्र पश्चिम समुद्र का आपसे टकराव नहीं होता उसी प्रकार विभिन्न विषय स्पष्ट है उसी का को स्पष्ट करते दोनों का विषय भिन्न भिन्न क्या है उसका विषय और हमारा विषय अलग अलग क्या है वपुरश निर्बंधो साक्षिणी साक्षी पत्र निर्बंधो देखो कर्मी में क्या है सारा नियम लागू हो जाता है वपोह वागीशो निर्बंध वपुवाक भीषु शरीर हो वाणी हो बुद्धि हो इन सभी में विभिन्न प्रकार के निर्बंध आप किससे उठोगे बैठोगे सब नियम कर दिया गया कर्मी है ज्ञानी है कर्मी है उसे सारा नियम लागू हो जाता है साथ उठना बैठना खाना पीना सब व्यवस्थित है समाज में है नहीं? आप डोमचात के घर में जाके खाना खाओगे तो कहेंगे मृच तो होगी झंडा होगा अगर हकूक्का पानी बंद समाज उठ रहे बैठ कहाँ खाना पीना सारी व्यवस्थित है ना कुछ नीच जात पात सब हिसाब किताब चल रहा है आपका शरीर का भी नियमन कर दिया कहा जाओगे कहा नहीं जाओगे कहा बैठोगे कहा नहीं बैठोगे कहा खाओगे कहा नहीं खाओगे शरीर का कहा जाने पर नियंत्रण फिर वाणी वाणी पर भी नियंत्रण लगा दिया ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है क्या बोलना क्या नहीं बोलना किससे कैसे बोलना कितना बोलना सब सोच समझ कर बोलना ज्ञानी और अज्ञानी है ना ज्ञानी जो होता है उसे चलेगा वाणी वगैरह सब चीज़ चीज़ शरीर भी है, वाणी भी वाणी की सब और दूसरों के लिए नियमन करना पड़ता है तो इसकी वासना बनी भी नहीं शास्त्रीय वासना है नहीं इसे उसको सार नियम में लगा दिया निर्बंध कर्मिणो न तो साक्षी न तो साक्षिणी और साक्षी में ऐसा कोई निर्बंध नहीं है कई बार शब्द आया है ज्ञानी न साक्षी अले के ज्ञानी का जो अपना साक्षी रूपये ऐसा है वो अले निर्बंधो निर्बंध नेतृत्व ही और कृत ही अन्य विषय में उसका कोई निर्बंध नहीं हो सकता कि वो क्या है ज्ञानी उसकी तो अपने साक्षी होता है वो तो क्या साक्षी कैसा है निर्लिप्त है सरराज किसी के साथ ही न इसे किसी भी अन्य विषयों में उसको ज्ञानी को लेकर कोई निर्बंध कोई विधि व्यवस्था आप दे नहीं सकते अच्छा आप ये ज्ञानी कर्मी रहो कलम फिर भी दुनिया में देखना होता है ज्ञानी और कर्मी आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते शास्त्रार्थ भी होता है सब होता है कर्मी कहते हैं कर्म मोक्ष होता है आपस टकर विद्वती परिहसनीय असली ब्रह्म ज्ञान होता है, तो तो होता है। तो तो नहीं होता में को ये बिड होंगी तो, वो बिड होंगी दोनों ही समझ नहीं रहे है। असली ब्रह्मज्ञानी के दृष्टि के कोण में वो दोनों ही परिहास के विषय विवाद क्यों करेगा किससे विवाद करेगा वो करेगा सचमुच में वही विवाद करेगा सिद्धांत यह बोले तो मेरे सिद्धांत है न कोई पूर्व पक्ष है न कुछ इसे कहते हैं कि एवं अन्यो निवृत्ता बुद्धिमंदोक्यतो विवाद करता हुआ को, करता को देख करके बुद्धिमान वास्तव में हंसता है उनको देखकर हंसता है कौन बुद्धिमन तता किनको देख करके विवादितम विलोक्य विवाद करता उन दो को देखकर के कर्मी और ज्ञानी जो डोंगी उनको देखकर के वो ज्ञानी वास्तविक जो होता है वो हंसता क्योंकि वो समझता है अन्योन वृत्तांत एवं अन्योन्य वृत्तांत अन्य कैसे वो एक दूसरे के वृत्तियों को जानते नहीं इसका क्या है विषय उसका क्या है विषय जिसको स्पष्ट मालूम नहीं है वही विवाद में पड़ जाते हैं कैसे दृष्टांत दे रहे हैं बधिर दो बधिर के समान दोनों लड़ रहे हैं और दोनों मुझे क्या बोल रहे हैं दूसरे को किसने मुझे गाली दिया मुझे यह गाली दिया दोनों सुनाई नहीं देते तो किसके पता चल गाली दिया ए, दोनों, दोनों बहरे सुनते ही नहीं तो लड़ रहे वो ए, पर लगा रहे है बहरा दूसरे को कहते मुझे गाली दिया सुना क्या गाली को उसने ए, सुना है तो बहरा कैसे बहरा तो सुन नहीं सकता तो तो लड़ रहा है ना मुझे गाली दिया करके दोनों बहरे हैं दोनों लड़ रहे हैं बस ये कर उसको आरोप लगा रहा है वो मुझे गाली दिया और ये कहते वो तुमने गाली दिया पहले तुम पहले गाली सुनवाए मारे मैंने दिया वो कहते नहीं तुम पहले सुनवाए मैं दिया मतलब लड़ाई चल रही है और दोनों बहरे रहे हैं उसको देखिए आप क्या करोगे छोड़ाने को जाओगे तो आपके ऊपर पिटाई हो जाएगी दोनों भिट जाएंगे आपको क्या मालूम है बोलेगा क्योंकि आपके ऊपर वो भी सुनाई नहीं देगा ना बहरे तो ना आप समझाओगे तो? भी कैसे तो सुनाई नहीं देता बलपुर हटाने के अलग कोई रास्ता ही नहीं ना या तो बल्ब दोनों पड़ेगा में क्या, करते हैं? कर तुम भी गाली हैं? क्या करो आपको देख रहे आपको दूरी रहना पड़ता है क्या मजा आ रहा है यहां पर जो बहरे लड़ रहे हैं गाली करके उसी प्रकार से बुद्धिमान क्या करता है कर्मी और ज्ञानी जो आप से अपना अपने विषय को नहीं समझ पा रहे हैं वो लड़ रहे हैं बद्रों के समान अगर दो दो हास ही करता है तो उस पर उलझता नहीं है कुत परिहासम वो दोनों परिहास की योग्य ऐसे क्यों कहते हो इत्याश निर्विषय कलहकारी निर्विषय कलहकारी है दोनों बिना मतलब के लड़ आप लड़ रहे हैं दोनों के दोनों फालतू का यम कर्मी नीजानाती साक्षरम तस् तत्वित ब्रह्मत्व बुधताम त्र कर्मी न कियतेमी न कर्मि जिसे पहचानते हैं आत्मा परमात्मा तो ब्रह्म जानता है ना कर्मी जानता है कि आत्मा का वास्तविक ब्रह्म रूप था नहीं जानता और तस्य तस्तवित यम साक्षर कर्मी न भी जिस साक्षी को कर्मी नहीं जानता तसे तत्वेत। उसका तत्व दूसरा है ज्ञानी ब्रह्मतम तत्व उस साक्षी में ब्रह्म को जानता हुआ फर्क पड़ रहा है क्यों लड़ने जा रहा है जिस चीज को कर्मी जानता ही नहीं उसको ज्ञानी ने भ्रम करके समझ लिया तो कर्मी क्यों लड़ने जा रहा है क्योंकि कर्मी साक्षी को जानता नहीं और साक्षी को आप भ्रम समझ गए इसे उसको क्यों जलन हो रहा है जिस चीज का को उससे कोई संबंध ही नहीं करने का उस चीज को आपने पा लिया तो करनी क्यों परेशान होगा नहीं लोक व्यवहार में भी ये देखने को मिलता है जिस चीज का कोई जानकारी नहीं किसी कुछ पा लिया तो पा लिया आपको मालूम भी नहीं है, तो आप क्यों लड़ने जाओगे उससे यह मालूम भी नहीं आपको क्या पाया क्या नहीं पाया है क्यों लड़ने भी जाओगे मतलब जिसको उसने पाया है वो आप जानते ही नहीं उस चीज को और उस विषय में लड़ने जाओगे ये तो हो नहीं सकता अच्छे कर्मी के पास ऐसा कोई विषय ही नहीं है जिसको आधार करके ज्ञानी से लड़ाई करे और ज्ञानी के पास ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको आधार करके लड़े कर्मी के साथ क्योंकि ज्ञानी तो तत्ववे हो गया ब्रह्म हो गया और उसके साथ अज्ञान वगैरह क्या उस तो अज्ञान से कोई संबंध है नहीं फिर अज्ञान के अधीन होकर करने वाले कर्मी के कर्म को लेकर क्यों विवाद करेगा बिल्कुल उसका जो विषय है उसके से कोई संबंध नहीं ज्ञानी का संबंध नहीं है और ज्ञानी का जो विषय है उस कर्मी के साथ कोई संबंध नहीं उसे उसे है कैसे कैसे विवाद हो सकता है, दे देखो, भी है उस तो का जान भी देता है तत्वता तो, तो उससे कर्मी का क्या हानि हो रहा है कुछ ध्यान नहीं हो रहा कर्मी एम साक्षर कर्मानुष्ठान उपयोगी देह वाक बुद्धि अतिरिक्त न ना जो कर्मी है वो क्या है वो कैसा है वो वो यम जो साक्ष्य कौन है साक्षी कर्मानुष्ठान देह वाक बुद्धि से जो भिन्न है साक्ष प्रत्येगात्मा है उसको कर्मी न विजानाति कर्मी जानते ही नहीं उसको तत्विदा और तत्वता के द्वारा ब्रह्मत्य बुद्धे और साक्षवे उस साक्षी को ब्रह्म के जान लिया तो कर्मिणा तत्र कर्म अनुष्ठाने को अपने कर्म अनुष्ठान करने में और उसके ब्रह्म को जानने से क्या फर्क पड़ रहा है आपके कर्म अनुष्ठान कोई बाधा हो रही है आप कर्मी हैं अज्ञानी हैं आप अपने कर्म कीजिए ना आपके कर्म करने में उसका जो ज्ञान बाधक हो रहा है क्या आप जिस चीज पर नहीं जानते हो गे उस चीज को जान लिया जान के चुपचाप बैठा हुआ है वो आपको कर्म करने रोक भी नहीं रहा है फिर आपको अपने कर्म में जब बाधा ही नहीं हो रही है आपको क्यों उसे लड़ना है विवाद तब उठेगा जब ज्ञानी जाकर के एक अज्ञानी को कर्म करने से रोकता तब तो वो लड़ेगा तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास रखो यही तो उद्धव को गोपी ने फटकार दिया जाऊ जाओ अपने ज्ञान लेकर तो छोड़ो भगवान कृष्ण है तुम्हारा आत्मा है इसीलिए बोलने लगा ना बानारस में रखो लड़ाई तब हुई ना जब एक गए जब उसको ज्ञान देने को अगर भक्ति छोड़ो कृष्ण भगा दिया उन्होंने तो ये है ना इधर इसमान ज्ञानी को सारे कर्म करने प्रेरणा दे देना चाहिए और करो और करो बोलना चाहिए रोकना नहीं हो अपने आप कर्म करते करते करते निश्वर तक तो प्राप्त कर जाएगा वृक्त हो जाएगा तब तो अपने आप छुटके आ जाएगा, ज़्ण। ज़्ण। जाएगा।, ज़्ण। जाएगा। जो भी होगा यही विरक्त तो होएगा तभी छोटेगा आप छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं गलत कभी भी कोई विद्वान किसी अज्ञानी और कर्म छुड़ाना नहीं चाहिए स्वयं किता जोश है और सो को कर्म सेवन करना और बढ़िया ढंग से करने को समझाओ ताकि जल्दी वैराग्य आ जाए उससे जितनी विधि पालन करेगा उतनी जल्दी वैराग्य इसे विधिवत करने के लिए उसको प्रेरणा लेनी चाहिए मना करते हैं गलत है हम कभी किसी को मनाने कर चाहे विद्यार्थी हो चाहे महात्मा जो हम जो कर रहे हैं कर रहे हैं फिर और करो बोलता हूँ कर। मन ऊब जाए विरक्त हो जाए उससे तब वेदांत में आएगा दिमाग नहीं तो समझना स्वर्ग की कथा हो रही है महात्मा उनकी अपनी अपनी तरीका होता है विरक्त होने का चीजों से मन को कंट्रोल करने सुनाता हूँ मैं एक एक महात्मा को खीर की इच्छा हुई मन बड़ा परेशान रहा खीर खीर खीर खीर और भजन मन ही ना लगे ध्यान में बैठे तो खीर जब करे तो खीर क्या करे अंत नजरे भक्तों को बोला ये घटी हुई घटना है झूठी कहानी नहीं है ऋषिकेश में हुई घटना आज है बहुत साल पहले की कहानी सुनाते लोग हाँ ऋषिकेश की है सहारनपुर से खच्चरों पर लग गए माला यहाँ पर तो गाड़िया आते ही नहीं हरिद्वार भी नहीं आता था सहारनपुर तक की कहा वाहनों की व्यवस्था इधर से नहीं उस जमाने की परंपरा से इतना चीजें चावल सब ले आना खीर बनाना है और खीर के भंडार आगतों को देना महात्मा को खिला आए चावल चोल लाए सब ला कर और खीर बन बने भक्तों को बोला जवाब हो गया तुम जाओ खाओ पियो जाओ अरे महात्मा तो आए नहीं खीर तो पुरुषा नहीं गया अरे वो सब होएगा तुम जाओ मैं सब भगत को भगा दिया भगा करके खीर का भगवान आम मन को कहते हैं मन इतना खाना है तुमने खीर ये जो देख रहे हो सौ महात्मा का खीर है महात्मा इतना खीर तुम्हें ऐसे खानी है कि सौ जन्म तक तुम्हारे तो खीर की याद नहीं आनी चाहिए कितनी खा खाते, खाते, खाते कितना खाए उल्टी होने लगी, उसी में उल्टी करो फिर खाए अल्लाह खीर खा जितना खा सकते खा खिलाते गए उसी उल्टी हो रही फिर खा रहे फिर उल्टी हो रहा है फिर खा रहे फिर उल्टी हो रहा है खीर कभी का मन कांपता था तब तक छोड़ा और उसके बाद जब भी ध्यान में बैठने लगते हैं पहले बोलते है, मन खीर खाएगा मन का नहीं, नहीं खीर नहीं चाहिए ध्यान चाहिए। आ, ध्यान चाहिए करो बैठ जब अपने पे तरीका महात्मा तरह से जोशी सरो मन को उसने प्रेरणा दी खाओ कितनी खाएगा तो खीर खा ले खा तू जो ना खा मन को जोर से जबरदस्ती ये विवेकियों का काम इसे विवेक क्या करता है ज्ञानियों को जबरदस्ती कर्म करा करो तभी उसका अंत भी कहते देखो देव इस कर्मी में क्या हो रहा है उस तरफ तो हो गया इस तरफ देख लो दूसरे तरफ होगी हैं कर्मी का कोई बाधा हो रही क्या अपने कर्म करने में ज्ञानी ने आत्मा को ब्रह्म समझ गया आत्मा के बारे को पहचान भी नहीं है उसको भ्रम समझने से इस कर्मी को अपने कर्म करने कोई हानि नहीं होती है था? उस में भी देख कर्मी प्रवर्तित्वाधिर ज्ञानी नो ही अत्यत्र जिस चीज को लेकर कर्मी अपने कर रहा है किसको लेकर शरीर वाणी बुद्धि अहंकार कर्तृत्व सब को लेकर कर करता है उसको त्याग ज्ञानी किनको देहवा ज्ञानि क्यों त्याग दिया अनृत बुद्धि के कारण बुद्धि से आपने शरीर वाणी बुद्धि सब त्याग दिया है जब त्याग भी है हाँ उसे लेकर वो क्या कर रहा है कर्म कर रहा तो क्या है तब आपका परेशान किया? क्या आपने तो त्याग दिया देह को त्याग दिया वाणी को त्याग दिया बुद्धि को त्याग दिया अहंकार कर्तृत्व भोगतृत्व सारी चीज को त्याग दिया है सर्व अधिकार तो क्या क्या? खत्म मतलब नहीं। नहीं। दान करना प्रे थी संप्रदान का है ना तो क्या है पर अपने मालिकाना ये मेरा है मालिकाना मालिकाना है आपके ऊपर इसको दान दे दिया का मतलब क्या? मैं इसे हटा लिया और जिसको दे रहा हूं उसको, उसको मालिक घोषित कर दिया आज से वो मालिक है इसका लो भाई स्वस्व को हटा करके सत्य का आपादन किया दान में तभी तुम्हारा अधिकार खत्म हो गई ये तो कथा राजा धर्म संकट में फंस गया एक बार एक राजा ने गौ को दान दे दिया हाँ, राजन दान दे दिया था अब वो दान दिया गौ को किसने ला करके वापस राज्य के पास रख और राजा ने उसी को दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया अज्ञान वर्ष मान था दान दिया वो वो ब्राह्मण पहचान ले मेरी कहू तुम तो। राजा ने कैसे को दान दिया तुमको उदू ब्राह्मणों पर लड़ाई हो गया ये ब्राह्मण कहते हैं मेरी है और ब्राह्मण कहते मेरी है दोनों के राजा के पास आया राजा कदर बातों से मैंने इसको दान दिया था ये क्या दान मेरे को ध्यान ये कैसे हमारे पास वापस लौटा मालूम नहीं बस तो मैंने दोबारा दूसरे को देंगे गलत हो गया मिला उसको यो एक बार दान जो चीज है वो तुम्हारा नहीं रह गया तुम्हारे पास हो आप भी जब लौट करके तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं है जैसे भी लौट आई हो तुम्हारे पास तुम्हारा अधिकार नहीं उस पर तुम्हें तो पहचानना चाहिए था तुम्हारा भी है जैसे आप कुत्ते को भगा दिए कुत्ता लौट के घर आता कि नहीं आता बार बार जब आकर कुत्ता दान में दे दिया है मान लो वो आए तुम रख नहीं सकते हो उसको तुरंत तुम्हारी को खबर दो ले जाओ बोलो किसके द्वारा मालिक तक पहुंचा उसका असली मालिक के पास आज तुम उसके मालिक नहीं हो राजा ने ये भूल की शाप मिला उसने तो ये है दान का मतलब अब जब दान में एक चीज को तुमने छोड़ा है केवल दूसरे को उसका ये हाल है और जिसको तुम सचमुच में त्याग दिया है वहां पर कोई कुछ भी अपना है तुमका क्या बिगड़ रहा है सवाल ही नहीं पाया इसे तत्वज्ञानी जब सब कुछ त्याग चुका है जिन चीजों को आपकी अहंता ममता ही नहीं रहेगा सब कुछ त्याग दिया उन चीजों को लेकर के उन्हीं का अभिमान करता हुआ कोई कर्मी कर्म कांड करे तुम्हारा क्या पता होगा इसे जिस चीज को कर्मी नहीं जानता कर्म से कोई नहीं देने उसे तत्वज्ञानी ने जाना उसके जानने से कर्मी का कर्म करने में कोई आपत्ति नहीं है तत्व ज्ञानी जिन चीज को त्याग दिया है उन चीजों में लग कर्मी कर्म करते रहे, तो उसे का क्या हानि होगा कोई हानि नहीं होता त्याग दिया जैसा भी करे उसका जब नहीं रह गया स्वरूप कोई हानि नहीं होने वाला है देहवाग बुद्धिकता ज्ञानी ना अमृत बुद्धिता कर्मी प्रवर्तिये तो आभि कर्मी क्या कर रहा है आभी आभि बने देहवाग बुद्ध भी दे लाख बुद्धानी को लेकर के क्या कर रहा है प्रवृत्त ये तू वो प्रवृत्त हो होते रहे ज्ञानी ही ज्ञानी को क्या हानि हो रहा है बताओ कुछ भी हानि नहीं है ऐसा दोनों का मामला बिल्कुल अलग अलग है एक पूर्व दिशा वाला है एक पश्चिम दिशा वाला जैसा है दिशा में चल रहे हैं उसने जो छोड़ा है जिसका उसके साथ जिसके साथ कोई लेन नहीं उसको लेकर व्यवहार कर रहा है जिसका इसका कोई मतलब नहीं उसको लेकर वो जानकर व्यवहार कर रहा है दोनों से कोई लेन नहीं रहे द्वारा बुद्धि से देह कर दिया गया। आभी देह भी कर्मी क्या कर रहा है कर्मानुष्ठाने प्रवर्तु अत्र ज्ञानी नियते ऐसे विषय में ज्ञानी का क्या हानि हो रहा है अतो निर्विशे कलह कार्यो पर तो था इसे फिर भी आपस में दोनों सामना सामना हो गए और कल कर रहे हो तो फिर परिहसनी वो परिहास के विषय हो पाएंगे सच्चाई वास्तव में कल अयोग्य चीज को लेकर कलह कर रहे हो तो अपरिहास का विषय हो जाता है कर्मानुष्ठान प्रयोजन शून्यवाद ज्ञानी ना अभिगम है कर्मानुष्ठान प्रयोजन शून्य होने से ज्ञानी के द्वारा उसको नहीं स्वीकार जाता है ये पूर्व प्रश्न करता है